Упражнение 2. Произнесите. А. Ма. Манс. Санс. Ха. Каха. Ваха. Яха. Асу. Кхаси. Нади. Джач. Джачна. Каха хай? Ваха хай. О. दोनों तीनों कोपल दोस्तों को माओ को क्यों ऐ में गेंद बातें, माएं, जाएंगे करेंगे कोपले छात्राएं, शहरों में बातों में घरों में ऊंच उन्च, ऊंचा आऊ जाऊ करूंगा हू घूसा यहा हू पानी पीऊ ई कि आई गईं नहीं कहीं यहीं वहीं थी छींक सींगे यही है यही हूँ ए मैं हैं, बैंगन बैंगनी मैं यहीं हूँ हम कहाँ हैं तीनों माए आई हैं, वहां लोग काम करते हैं मैं मै बैंगन बेगम सैतीस सेंत भैंसे वैसे औगा चौंतीस भौकना सौपना चौंकना चौंकाना अंधा, मांस मास, सांस सास दोस्तों को दोस्तों करें करे ऊंची सूची की की आई आई आए। हैं है बैंगन बैग चौंतीस चौबीस अंधा पौधा